माया अनेक रूप होती है और माया का आश्रय एक रूप होता है उस आश्रय की पहचान क्या है कि माया के अनेक रूप होते हुए भी वो एक रूप ही रहता है औरत बन गया मर्द बन नट जो है नाटक में भाई बहन भी पति पत्नी बन के आता है पति पत्नी भी भाई बहन का नाटक करता है हमने चाचा पतिजे को देखा कि तो चाचा बेटा बना हुआ है और भतीजा बाप बना हुआ है तो ये नाटक का खेल ऐसे है तो माया और माया का अधिष्ठान अधिष्ठान माने जिस पर कल्पना की गई है माया की स्थान माने तो रहने की जगह है, स्थान अधिष्ठान में एक हिस्सा तो स्थान का है अधिष्ठान में स्थान है और माने ऊपर होता है एक के ऊपर जब दूसरी चीज जमा दी जाए तो उसका नाम हफीज होता है तो उसका रूप क्या होता है कि रोकी हुई जो आरोपी हुई छोपी हुई जो चीज होती है पर, उसकी उम्र कम होती है अधिस्थान पहले से रहता है उसका बाद में आरोप होता है और आरोप का अपवाद हो जाता है अधिस्थान क्यों का बना रहता है आरोपित बस्तु के पहले भी अधिस्थान पीछे भी अनुष्ठान और अधिक स्थान अधिस्थान माने अधिक स्थान स्थान माने रहना अधिक रहना रस्सी पहले है उसमें किसी ने साप मान लिया बाद में किसी ने उसको माला मान लिया बाद में किसी ने उसको दंडा मान लिया बाद में किसी ने उसको करार हसी की मांग लिया बाद में और रस्सी जो कि बनी रही वे आपस में लड़े कि माला है कि डंडा है कि धारा है सांप है कि माला है जब रस्सी का ज्ञान हुआ तो सारे झगड़े कट गए बड़े चीजें क्या पहले भी थी अब भी है और बीच में जो उसके बारे में तो स्थान काल की दृष्टि से भी बड़ा है और देश की दृष्टि से भी बड़ा है और बस्तु की दृष्टि से भी खड़ा अधिक स्थान अधिक स्थान अधिक उपल स्थान अधिक था ज्यादा की तय उसमें सांप माला करार गंदा ये सब तो बाद में कल्पित हुए और कल्पना का अपवाद हो जाने पर भी अधिष्ठान तो जितने भी कल्पित पदार्थ होते हैं उनका अधिष्ठान अकल्पित सत्य होता है तो अकल्पित पत्य जैसे कल्पना नहीं होती है आपको सुनाया है तो ये पूर्व पक्ष ऊपर पक्षे ऊपर होते हैं ये कहां, कहां से शुरू होता है? आप बताओ पूर्व कहां से शुरू होता है किस जीत से शुरू होता है किस जीत के बाद शुरू होता है उत्तर दक्षिण कहां शुरू होता है तो जहां आप अपने मय को जमा करोगे वहीं से शुरू होगा पहले पीछे भी वहीं से शुरू होगा बाद में क्रम का बोध जो है ना वो काल क्रम का बोध एक तो, दिवार ते दिवार ते, ते दिवार ते। के बाद दो दो के बाद तीन तीन के बाद तक छह के बाद पहले छह पीछे तक ये काल का बोध हो गया तो ये कहां से काल कहां से शुरू होता है तो जहां मैं देश कहां से शुरू होता है जहां नहीं ये आप बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं कि स्थान का और समय का प्रारंभ वहां से होता है जहां पर? असर दूसरे का प्रारंभ कहां से होता है ये दूसरा है ये पराया है इस पर है। इसका प्रारंभ कहां से होता है तो जैसे हम बैठे हैं, तो छत का नीचे नीचे हिचला हिस्सा नीचे गया। हो गया छत ऊपर हो गई। और छत के ऊपर जो बैठा है उसके लिए छत नीचे और निचले मंजिल में जो बैठा है उसके लिए ये है ऊपर ये ऊपर नीचे का कोई वास्तविक विभाग नहीं होता है कल्पित विभाग होता है काहिने बाएं का कोई विभाग वास्तविक नहीं होता है कल्पित विभाग बाहर की का कोई बात वास्तविक विभाग नहीं होता है कल्पित होता है और ये दूसरा है जहां पे देश काल प्रारंभ होते हैं वहीं से दूसरा भी प्रारंभ होता है ये चीज हमारे सामने है ये चीज हमारे पहले है ये चीज हमसे बाहर है ये मैं जो है ये सबका केंद्र बिंदु है ये वो बिंदु है जहां से सारी रेखाएं कल्पित होते हैं आप देखो इस तो प्रपंच की उत्पत्ति कहा से होती है प्रपंच माने संस्कृत भाषा में विस्तार होता है जिस सिंह को पंचानन होता है, पुरुष का अर्थ पांच मुंह नहीं होता है बड़ा भारी फैला हुआ है। सिंह का नाम पंचानंद पुरुष तो फैला हुआ मुह पांच मुह तेर के नहीं होते शंकर जी को बोलते हैं तो पंचानंद का अर्थ पांच ही होता है और सिंह का नाम पंचानन है तो पांच मुंह नहीं होता तो पंच माने होता है चारों ओर फैला हुआ मह काट गेरा बनाने वाला एक प्रपंच है तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई देखो आपने श्रोती पढ़ी तस्माघ वाह ये तस्माद आत्मन आकाशक समझोता उससे आकाश की उत्पत्ति हुई या इससे आकाश की उत्पत्ति हुई तो वहां आत्मनक शब्द का प्रयोग किया गया आत्मा माने प्रत्येगात्मा कहो या परमात्मा कहो परंतु चेतन से ही देश काल वस्तु का विस्तार ज्ञात हुआ यदि मूल में ये चेतन आत्मा न होता तो न पूर्व मालूम पड़ता न पश्चिम मालूम पड़ता न ऊपर न नीचे न पहले और न पीछे क्रम भी मालूम नहीं पड़ता और इस विस्तार भी सही के विस्तार भी मालूम नहीं पड़ता और और अपना पराये का भेद भी नहीं होता तो सारी सृष्टि की प्रतीति का मूल जो है वो चेतन आत्मा है आपको उसको अपना आपा करने में डर लगता हो तो वह करिए है ना और वह करने में कुछ परायापन मालूम पड़े आपको तो उसको आपा बोलिए, अपना आपा बोलिए उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब एक बात देखो चेतन की जो परिभाषा है उसकी तो जो पहचान है लक्षण है दूसरे से उसको अलग करता है, सजातीय, विजातीय से पृथक दोनों से प्रथक करने पर तो लक्षण है और केवल सजातीय से प्रथक करें तो विशेषण है ये इसकी मर्यादा है रक्त कमल नील कमल नीत कमल रक्त गीत नील सजातीय कमलों से पृथक करने के लिए है और लक्षण जो होता है वो सजातीय विजातीय सबसे पृथक करके और कमल के कमलक को भी स्थापना करता है अब देखो आप तो आत्मा की जो पहचान है वो है चेतन होना यदि कोई कहे कि आत्मा जड़ है तो जड़ता का ज्ञान भी चेतन होगी होगा इसलिए जड़ता कल्पित होगी चेतनता की अकल्पित होगी मान ये किसी की कल्पना नहीं है संपूर्ण कल्पनाओं का आधार ये चेतन है अब चेतन और जड़ के बारे में थोड़ी सी उनकी पहचान देखो जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसका नाम होता है जान और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसका नाम होता है चेतन ये जो कहते हैं कि सेंद्रीय सेंद्रियत्व चेतन का लक्षण है वो वेदांत में मान्य नहीं मानी जिसमें इंद्रिय हो आंख बनी हो कान बना हो नाक बनी हो जी बनी हो उसका नाम चेतन है कहीं तो इन औजारों के द्वारा जानने वाला जो है वो चेतन है कि कान, नाक तो औजार हैं और जानना इन औजारों का होना इनका न होना इनका अधूरापन इनकी पूर्णता मान्य पटोत तो सबको जो देखता है और इनके अभाव को भी देखता है वो चेतन होता है अब ये जो चेतन है उसको श्रुति समझाती है इस चेतन को जो तुम घेरे में मानते हो खंड खंड तो खंड तुम कैसे मानते हो काल खंड खंड होने से आत्मा खंड खंड है तो तो काल का तो साक्षी है काल के खंड होने से आत्मा में खंड खंड नहीं होगा काफ उत्सव साधो उम्र हमारी है। तो हो कोटि गलत ब्रह्मा है दस कोटि कंघाई हो छपन कोटि जादव है मेरी एक खलाई एक लो में ती थे उनके सामने कितने राम हुए कितने रामावत हुए थे, उनके सामने कितने रामावत हुए हैं। तो आत्मा में ये तो काल ही करते फिर उसमें टुकड़े करते काल का अधिष्ठान आत्मा चेतन है तो अधिष्ठान से अभिन्न है काल और उसमें जो खंड खंड है वो कल्पित है तो कल्पित जो काल खंड है वो अखंड आत्मा को खंड खंड नहीं कर सकते अगर देश अखंड है तो आत्मा की अखंडता उसमें साथ रही है अखंड तो आत्मा है और यदि देश खंड खंड है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रूप है तो खंडता कल्पित है अतएव अकल्पित आत्मा में उसका कोई अस्तित्व नहीं है तो आखिर आत्मा टुकड़ा हुआ तो कैसे जन्म अलग अलग हुआ तो शरीर का जन्म अलग अलग हुआ मौत अलग अलग हुई तो शरीर की मौत हुई आत्मा का तो न जन्म हुआ न मृत्यु यदि आत्मा का जन्म हुआ तो जन्म से पहले आत्मा था कि जब यदि जन्म होने पर आत्मा हुआ सब तो वो जड़ता का विकार हुआ शीतन हुई है, और यदि आत्मा मर गया है तो उसके मरने को जाना कितना और उस मरने को जो जानता है उसका नाम आत्मा होता है जन्म के पहले भी आत्मा मरने के बाद भी आत्मा जन्म मरण तो शरीर का हुआ अरे बाप है अच्छा यदि देश में एक टुकड़ा है आत्मा तो वो जाता है और आता है और देश के देश के अंदर जो गमनागमन है वो देश की कल्पना के अनुष्ठान पर लागू नहीं होता देश की कल्पना के प्रकाशक पर लागू नहीं होता जिस रोशनी में ऊपर निशे दाए बाएं मालूम पड़ता है उसमें वो रोशनी चलती नहीं है वो तो स्थिर रहते ही उसको प्रकाशित करते हैं देखो दूसरी चीजें आती हैं जाती हैं घटा फटा ये खड़ा है कपड़ा है इमेज है कुर्सी है आ, ये पुरुष है स्त्री है ये सब चीजें आती जाती हैं और जानना एक है वो विषय पृथक पृथक होते हैं प्रताप पृथक पृथक नहीं होता अब आप कल्पना कर दो सकल बनी और बिगड़ रही। देखने वाला एक शकल रही न रही देखने वाला एक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मालूम पड़ा और नहीं पड़ा और एक गाजीपुर है हमारे उत्तर प्रदेश में वहां जज की जो कचहरी है उसके सामने जाते ही हमारा विक्रम और दर फरक का था जब से वहां जाता था वो वही बचपन वाला जो पाकिदान भूखी है वो ज्यो की क्यों होती है वो कैसे तो ये सब क्या है तो ये जो चेतन है ये है मूल आधार मूल अधिष्ठान मूल प्रकाश और ये जन्म मरण सबका अलग अलग हो सबकी चेतन अलग अलग नहीं होगा सबके करण अलग अलग है जन्म अलग मरण अलग करा चेतन का जन्म न मरण अरे आपका नाक सबसे अलग अलग लेकिन आपका नाक से अलग होने से चेतन कैसे अलग होगा उपाधि के प्रकट होने से उपाधि का अधिष्ठान उपाधि का प्रकाशक उपिष्ट उपाधि विशिष्ट भी आ, अलग अलग नहीं होता न विशिष्ट अलग होता न उपहित अलग होता न अधिष्ठान अलग होता न प्रकाश अलग होता एक ही है। आ, अच्छा, सबकी प्रवृत्ति वापना सबकी अलग अलग होती है सबके अंतंकरण अलग अलग होते हैं सबके सुख दुख अलग अलग होते हैं और वो सुख दुख अलग होते हैं चेतन नहीं वो उनका करण अलग अलग होते हैं चेतन नहीं वो इंद्रियां अलग अलग होती हैं चेतन नहीं वो इंद्रियों से मालूम पड़ने वाले विषय अलग अलग होते हैं चेतन नहीं कोई भी बाहर से खोपी हुई वस्तु आरोपित वस्तु आपकी आख से मालूम पड़ने वाली लीलिमा आपको रंग नहीं सकते आपके क्रम से भाषित होने वाला सांप रस्सी को रस्सी को जहरीली नहीं बना सकता तो आपको मालूम करने वाली फूल की माला रस्सी में कोमल तो का फायदा नहीं कर सकता तो हमारी हमारे साथ जुड़ी हुई जो उपाधियां है। उपाधिया। तो हैं ये उपाधियां सुनते हैं ये पहले राय बहादुर राजा बहादुर महाभोपाध्याय की सदी जब अंग्रेज लोग देते थे ना तो नाराज होते थे तो छीन लेते थे हो और उपाधि वाले लोग जब नाराज होते थे तो स्वतंत्रता के जमाने में हमारे कई पंडितों ने हो महाभोपाध्याय पद जी का परित्याग कर दिया वो तो उपाधि बाहर से फूपी हुई थी बाहर पे कौपी हुई थी कौपी हुई थी आरोप इसकी बार ब्याज कर ये जो हम लोग अपने स्वरूप पर चेतनता पर जो देश काल के टुकड़े और वस्तु के टुकड़े अपने ऊपर जोड़ के अपने आप हाँ को भी टुकड़ा बना लेते हैं वो एक अध्यारोप जोड़ते हैं इसको शास्त्र शासन माने ऊपर आरोप माने थोप लेना अभी अन्य ऊपर अन्य आरोप अच्छा हो जाता है एक के ऊपर दूसरे को आरोपित कर देना इसका नाम अच्छर होता है तो ये दो तरह का होता है एक अशास्त्रीय और एक शास्त्रीय अशास्त्रीय आरोप जो होता है वो बंधन का हेतु होता है और जो शास्त्रीय आरोप होता है वो मुक्ति का साधन होता है शास्त्रीय आरोप मुक्ति का साधन है और अशास्त्रीय आरोप समझन का कारण है अध्यास अपनी तदबुद्धि जो चीज जो जो चीज नहीं है उसको वो चीज मान बैठना उसका नाम अभ्यास है अध्यक्ष से खा पुष्प कौन असत खत्म अब सुनी प्रज्ञात गुण कम अज्ञा रोपी तो वा तो अब देखो कि आपने अपने ऊपर क्या क्या आरोप दिया कहती है कि जो तत्व है वो थोड़ा और कल तो नियम ये है इसका कि दो पदार्थ जब होते हैं कुछ तो सामानाधिकरण उनमें नहीं, नहीं होता है जैसे कोई कहे धड़ा कपड़ा है और कपड़ा धड़ा है तो कपड़ा झड़ा नहीं है घड़ा कपड़ा नहीं है खड़ा कपड़ा है ये बात से निरर्थक हो गया है। क्योंकि ऐसा होना शक्य ही नहीं है कि ये खड़ा कपड़ा हो मेज कुर्सी है ये इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ कुर्सी मेज है इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ चीज वो है और वाक्य तुम्हारा उनको एक बताता है तो अगर बोलने वाला विश्व है ना तो श्रुति है शास्त्र है महात्मा है तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई इनके मन में कोई अभिप्राय होगा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं तो इनका अभिप्राय क्या हो सकता है प्रत्यक्ष के विरुद्ध बोल रहे हैं कि खड़ा कपड़ा है मेज कुर्ती है कुर्ती मेज है मेज कुर्ती है एकदम प्रत्यक्ष के विरुद्ध बोल रहे हैं, हैं? तो इनका कुछ अभिप्राय है क्या तो जहाँ सात्पर्या अनुपस्थिति होती है वहाँ लक्षणा करनी पड़ती है इसका नाम लक्षणा होता है अन्वया अनुपस्थिति सात्पर्या अनुपत्ति जहाँ होती है मान बच्चा का तात्पर्य ठीक समझ में नहीं आया तो और खाता पाटा सामानाधिकरण होने पर भी अन्यवित है इनका अन्वय नहीं है क्या बोल रहा है बच्चा क्या बोल रहा है ये समझना पड़ता है तो श्रुति में उपक्रांत है माने प्रारंभ किया हुआ शुरू में ये बात कही गई है कि सदैव सौम्य विधम अग्रे आये मेरे प्यारे दोस्त ये जो दुनिया दीख रही है ये सहय अव्यात में जिसमें नाम और रूप का व्याकरण नहीं हुआ था विशिष्ट आकृति का संपादन नहीं हुआ था नाम रूप व्याकरण के पूर्व नाम का भी व्याकरण होता, होता है रूप का भी व्याकरण होता है रूप का व्याकरण कांख्य है महान अंकार ये रूप का व्याकरण है माने सिक्के बाद क्या और नाम का व्याकरण होता है रामा रामो रामा है ना ये जैसे बोलते हैं ना व्याकरण में एक बचन दो वचन वे वचन एक बात उठे एक धातु से दो तो लाख रूप एक दू धातु से दो तो लाख रूप बना के रिसाब बजा के बनाते हैं ये व्याकरण हो गया उसका व्याकरण माने विशिष्ट विशिष्ट आकार प्रदान करना विशिष्ट विशिष्ट आकार प्रदान प्रदान करने का जो करण है औजार है उसको व्याकरण बोलते हैं रूप का व्याकरण नाम का व्याकरण सबका हिसाब होता है रूप के व्याकरण का भी हिसाब होता है सब हिसाब अब ये कहते हैं कि जब नाम रूप प्रकट नहीं हुए थे तब नाम रूप की कल्पना से रहित एक सत था मेरे प्यारे दोस्त उसको समझो अब फिर बोलते हैं सत्य सत्य सत्य वो नाम रूप की उत्पत्ति के पूर्व जो देश काल वस्तु के विभाग से शून्य स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित जो मूलभूत सत्ता जो अनुष्ठान है वो दूसरा कुछ नहीं है जो काल सै ही नहीं भेगा ये ये क्या एक तस्वीर इला मराज श्रुति वेदाहताम महादाहत पुरुषम पुरुषम महाम समत तमेव देवा हम एकम पुरुष हम समेवा एक जो वह है तो यह है जो यह है तो वह है तस्माद आत्म नृष्टि का कारण कौन है वह यह है बोले जो वह है तो यह है आहा। यदि वह सत यह नहीं होगा तो यह आत्मा क्षणित हो जाएगी ज्ञान क्षणित हो जाएगा विषय की क्षणिकता का ज्ञान पर आरोप करके के ज्ञान की क्षणिकता फांसने लगेगी ये महाराज ज्ञान जो काल का प्रकाशक है वो काल के अंदर आकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तो ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है ये सप है माने अविनाशी है एक रात है अब तो वो सत भाई अलग ही होगा गए होगा तो जड़ ही होगा आत्मा नहीं होगा जो तो प्रत्यक आत्मा से अपने आत्मा से दो चीज अलग होगी वो दृश्य होगी दृश्यत्म जड़ का लक्षण है और दृष्टरे तो वेतन का लक्षण है दृष्टा तो चेतन कहते हैं दृश्य को जाल कहते हैं यदि सत हमसे अलग है तो जड़ है और यदि हम से अलग है तो हम क्षणिक हैं सत नहीं है असत है बिना से दिनाश अपने विनाश का किसी को अनुभव नहीं हो सकता ये अनुभव की कक्षा में ये सर्वथा प्रतिष्ठित रहे कि कोई अपने विनाश का अनुभव करे जो विनाश का अनुभव करेगा वही वही रहेगा और अस्मादा तो एक अस्माद उससे सृष्टि हुई कि इससे सृष्टि हुई बोले बाबा जब वह और ये दोनों अलग अलग होते तब तो प्रश्न बनता जब वह और यह दोनों एक ही हैं तो प्रश्न कहा जो शुक्र में आकाश बनता है हवा चलती है और आग लगती है बाढ़ आती है मकान बनते हैं तो किससे बनते हैं तस्मात इसी से बनते हैं जागृत में सब बना दिखाई पड़ा पड़ रहा है तो किससे दिखाई पड़ रहा है तस्मात तो तो तो कुछ परमेश्वर से दिखाई पड़ रहा है कई घर घर बैठ के देख रहा है उधर बैठ के दिखा रहा है एक उपाधि से देख रहा है दूसरी उपाधि से दिखा रहा है और देखना मात्र जो है व्यक्ति मात्र ज्ञान मात्र ऋण मात्र वो जो यहाँ है वही वहां है तो माया अनेकता में माया अनुगत है और एकता में सत्य परमात्मा अनुगत है सत्य सब्त परमात्मा सत्य है ईश्वर की दृष्टि से देखो तो माया नर्थ है उनका ज्ञानी उसको चाह रहा है और तो ब्रह्म दृष्टि से देखो तो समझे निर्दया हो